अथर्वेदिया मांडूक्य उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण इसका पच्चीसवा कार्य का विचार कर रहे हैं। करें सम्भूतरअपवादाच संभव प्रतिषिध्यते कौन्वयन जन यदी कारणं प्रतिषिध्यतें सम्भूति संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ ये, ये सबसे श्रेष्ठ है सभी कार्य में हिरण्यगर्भ श्रेष्ठ है जब इसी का अपवाद किया जाता है अर्थात समस्त कार्य मात्र का उत्पत्ति का अपवाद किया जाता है अर्थात किसी भी कार्य का ये उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होता है सर कार्य तो केवल कल्पित तो है तो, और कोई नम जन दीति ये वृदारण्य उपनिषद यहाँ कारण का प्रतिषेध करते हैं अर्थात इसका उत्पत्ति होने का कार्य का उत्पत्ति होने का कोई कारण भी नहीं है तो कारण नहीं है अर्थात तो कार्य नहीं बन पाएगा तो कार्य भी नहीं है और कारण भी निषेध किया जाता है अर्थात शुद्ध मातरम ब्रह्म वही है इसका विचार चल रहा है इसमें आधार विचार कर लिए हैं माध्यान दिन शाखा माध्यान दिन शाखा वृहदारण्य मंत्र है तो अंधम तम प्रवशती ये विद्यासते इवते तम ये उभुत्यागम रहा आगे मंत्र अन्य देवाहु हैहुसंभवादुरसवादी शुश्रूमधीरा ये नीचचक्षिरे संभव अर्था ये हिण्यगर्भक उपासना से अन्य फल है असंभव अर्थात ईश्वर का उपासना से अलग फल है ऐसे हमने पूर्वाचार्यों से सुने हैं आगे कहते हैं संभुतिमच विनाशम च यद्भेदो भय सह विनाशन मृत्यु तीर्थ अमृतम अशनते सम्भूतिम संभुति शब्द से वहाँ ईश्वर को कहा गया और विनाश शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया ईश्वर और हिरण्यगर्भ ये दोनों का जो मिला करके उपासना करता है तो वो अर्थात ये अपेक्षिक मृत्यु को पार कर जाता है आपेक्षिक अमृतत्व को पार प्राप्त करता है आपेक्षिक अमृतत्व अर्थात तो ये नित्य अमृत नहीं आपेक्षिक अमृत अर्थात देवत्व तो प्राप्ति इस प्रकार की प्राप्त करेगा वो ईश्वर प्राप्ति होगा अर्थात प्रकृति लय होगा ये तीन मंत्र हो गए तो इसके आगे मंत्र है अंधम तम प्रवेश ये अविद्यापास तो ये अविद्या कर ततो तत्भूयतम ये वो हो विद्यागुणता तो ये मंत्र वहाँ आगे है ईसा भाष्य हम लोग जो पढ़ते हैं विपरीत क्रम है माध्यान दिन शाखा में विपरीत क्रम है यहाँ जो विचार दिया जा रहा है ये माध्यान दिन शाखा को लेकर के दिया जा रहा है तो वहाँ कहा गया कि विनाशरूप जो कर्म है उसके करने से स्वाभाविक प्रवृत्ति जो पशु जैसा उससे ये उठ जाएगा जब शास्त्र विहित कर्म करेगा स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसा शास्त्र कहता है खड़े होकर के चलते चलते नहीं खाना है तो आपको बैठ करके ही खाना पड़ेगा खड़े खड़े नहीं खा पाएंगे तो जब आप शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो फिर स्वाभाविक कर्म पशु जैसा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये शास्त्र विहित तो कर्म इसको विनाश कहा गया है क्योंकि ये नाश होने वाला है फल इसका तो ये विनाश रूप कर्म करने से स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है पशु जैसा अशास्त्रीय प्रवृत्ति उससे ऊपर उठ जाएगा आगे संभूति कहा गया संभूति अर्थात यह देवता दर्शन को कहा गया देवता दर्शन अर्थात उपासना भाष्य में एक पृष्ठा में तृतीय पंक्ति में दिया देवता दर्शन से संभूति विषय से एक सौ एक छे छ इसका तृतीय पंक्ति में दे दिया था चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में देवता दर्शन से संभूति विषय देवता दर्शन अर्थात उपासना संभूति से कहा गया माध्यन शाखा में और विनाश शब्द से कर्मों को कहा गया तो ये दोनों का समुच्चय करने से अपेक्षिक अमृतत्व प्राप्त होगा तो यहाँ संभूति का अपवाद किया गया है अर्थात ये जो देवता दर्शन है इसका भी अपवाद किया गया क्योंकि ये भी अविद्या ही है तो जो देवता दर्शन हो कर्म के साथ समुच्चय हो करके आपेक्षिक अमृतत्व तो देगा ये भी अविद्या ही है इसके ऊपर आगे विचार चल रहा है टीका में एक सौ में 167 तृतीय पंक्ति में टीका में अविद्या मृत्यु तीर्थवा एक दक्षिण पार्श्व में तृतीय पंक्ति टीका में अविद्य मृत्युं तीर्त्वा मंत्रे मृत्युतरण हेतु श्रवणा पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ से अविद्या से मृत्यु को पार करेगा इस मंत्र में मृत्यु का तरण का हेतु अविद्या को कहा गया अर्थात अविद्या से ही मृत्यु का अतिक्रमण करेगा ऐसे कहा गया और सम्भुत्या अमृतम अश्नुते च संभूति संभूति कहा गया देवता उपासना उसके द्वारा अमृत को प्राप्त करेगा इति चमेर तो अमृतत्व तो फलाभिला पा चाहिए शभु तेर अमृतत्व फलाभिलाचि त फलाभिला अर्थात फल से कथनात् तभी पूर्व पक्ष शंका करता है देखिए अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है ऐसा कहा गया सम्भूति के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है ऐसे कहा गया अभी कथम समुच्चय फलम मृत्यु और अतितरणम इति आशंक अभी आप कहते हैं कि ये जो अविद्या है कर्म और सम्भूति जो है उपासना ये दोनों का समुच्चय से मृत्यु को पार करेगा ऐसे कैसे कहते हैं क्यों क्योंकि पहले पूर्व पक्षी शंका कह दिया अविद्या से मृत्यु को पार करेगा और संभूति देवता उपासना से अमृतत्व को पार करेगा और दोनों को मिला करके मृत्यु को पार करेगा ऐसा अभी कह रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं हुआ अलग अलग अलग अर्थ दोनों मिल करके प्रथम जो अर्थ अविद्या से मृत्यु को पार करेगा देवता उपासना से अमृतत्व को प्राप्त करेगा और दोनों मिल करके मृत्यु को पार करेंगे ये कैसे कह रहे हैं तो उपासना तो व्यर्थ हो गया ये पूर्व शंका है अतितरणम ये आशंक्य सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में द्वितीय पंक्ति का बीच में है प्रथम पंक्ति का देख लीजिए भाष्य में एवं ही ऐसा दयाय रूपात मृत्योर अशुद्धेर वियुक्त पुरुष संस्कृत एवं ही एवं ही अर्थात तो उपासना इत्यादि करने से और कर्म करने से शास्त्र विहित कर्म और उपासना करने से ऐसण द्वय रूप मृत्यु ऐसण साध्य साधन रूप ऐसा ये हो गया मृत्यु सब पंच में अंत समानाधिकरण है ऐसा द्वय रूपात मृत्युर अशुद्धेर सब समानाधिकरण है ये ऐसा द्वय यही अशुद्धि है कुछ प्राप्त होना है ये बुद्धि ये अशुद्धि है इससे वियुक्त है इससे जो मुक्त हो जाएगा पुरुष है वो संस्कृत हो जाएगा ऐसणा नहीं है तो संस्कृत वही वेदांत के लिए अधिकारी है अतो मृत्यु अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षणा ही अविद्या इसलिए मृत्यु का अतितरण यही जो संस्कार हो जाना ऐसा मुक्त हो जाना यही मृत्यु का अतितरण है क्यों प्रथम पंक्ति में भाष्य में कह दिया ऐसा द्व रूपात मृत्युर ये दोनों ऐसा ही मृत्यु है ऐसना द्वे से मुक्त हो जाएगा जब कर्म करेगा और जब उपासना करेगा ऐसना द्वय से मुक्ति हो जाएगा तो यही मृत्यु का अतितरण करेगा अतो भाष्य में अतो मृत्यु और अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण ही अविद्या ये जो अविद्या है ये उपासना और कर्म ये दोनों अविद्या ही है और इसके द्वारा क्या होगा मृत्यु को पार करेगा मृत्यु अर्थात जो ये ऐसणा दो ये चाहिए वो चाहिए स्वाभाविक प्रवृत्ति ये सब मृत्यु ही है जब हम ये करते हैं निष्काम होकर के कर्म करेंगे और उपासना भी करेंगे साधु के लिए तो निष्काम होकर के दोनों ही करना है तो अर्थात जो चित्त में अभी साधु को और साध्य साधन की ऐसणा नहीं है किंतु उसका संस्कार है इसलिए निष्काम होकर के करने से वो संस्कार भी धीरे धीरे ये दुर्बल हो जाएगा और जो गृहस्थ तो है उसके लिए तो ये पूरा अभी सकाम रूप से कर रहा है तो वो सकाम रूप को उसको हटाएगा साध्य साधना का जो सकाम रूप से कर रहा है उसको हटाएगा धीरे धीरे और अगर मुमुक्षु हो गया तब तो निष्काम रूप से करता है वो संस्कार को भी धीरे धीरे दुर्बल करवाएगा कर्म समुच्चय लक्षण अभी देवता दर्शन कर्म ये दोनों का समुच्चय करने से मृत्यु को पार होगा किंतु ये दोनों अविद्या है टीका में युच्चयात तो मुख्यम अमृतत्व घटते अमृतम तस्द इति भक्ष्यमाणवात्त यत तो क्योंकि समुच्चय से मुख्यम अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा कर्म उपासना का समुच्चय से अमृतत्व मुक्ति ये नहीं हो जाएगा मुख्य अमृतत्व मुक्ति ये समुच्चय से नहीं होगा तस् तो फिर मुक्ति कहाँ से होगा कहते हैं विद्या या अमृतम शनुते विद्या से विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या उससे अमृत को प्राप्त करेगा ये माध्यम दिन शाखा के अनुसार व्याख्यान काणु साख्या के अनुसार ईशावास्य में जो व्याख्यान दिया गया वहाँ विद्या शब्द से उपासना और विद्या शब्द से कर्म ये दोनों को करने से अपेक्षिक मृत्यु को पार होकर के अपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करेगा ऐसा ईशावास्य में ईशावास्य में विद्या भी देवता उपासना माध्यम दिने में किन्तु विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या और विद्यांश अविद्यांश यस्तद्वेदो भय सह कहा गया माध्यम दिन में तो वहा विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या अविद्या शब्द का अर्थ कर्म और उपासना ये दोनों को लिया जाएगा समुचय इसको विद्या शब्द से कहा जाएगा क्यों माध्यम दिन शाखा में संभूति वाला तीन मंत्र पहले है और अविद्या विद्या वाला तीन मंत्र बाद में है इसलिए जो अंतिम मंत्र में आया यस्तद वेदो विद्याभ सह अविद्य मृत्यु तुर्वा विद्याया अमृतम अश्नुते वो विद्या शब्द का ब्रह्म विद्या लिया जाएगा ईसाभाष्य में किंतु इस प्रकार के व्याख्यान नहीं है ईसा भाष्य तो कारणों के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं ये तो माध्यम दिनों का बात कहते हैं तस् विद्य अमृतम अश्नुते वक्ष्यमाण्वात तो विद्या से अमृत ये अमृत मुख्य अमृत विद्या तो का अर्थ है या ब्रह्म विद्या तो में भी बृहत वार्तिक में भी बातिक कार ये माध्यम शाखा के अनुसार इसको व्याख्यान करते हैं अभिद्या वो अविद्या से कर्म और उपासना का समुच्चय तो सम्भूति से केवल उपासना से केवल उपासना। अविद्या के अंदर दो अंश है एक सम्भूति एक विनाश विनाश हो गया कर्म संभूति हो गया उपासना ये दोनों मिल कर का तो के भगवान भाष्यकार का कानू शाखा तो इसलिए वो कानू शाखा के ऊपर व्याख्यान किए तो हम लोग जो पढ़ते हैं ईशाभाष्य और बृहदारण्य का ये दोनों कानू शाखा का है अच्छा आगे टीका में अतः तो लक्षणा अभिद्या अविद्या मृत्युम मृत्यु तीर्थ इतना निर्देश्य इसलिए जो समुच्च रूप जो अविद्या है इसी को ही अविद्या मृत्युम तीर्थ वहाँ अविद्या शब्द से समुच्च को लिया गया निर्देश्य ये माध्यम दिन के अनुसार व्याख्यान है काणु में ऐसा नहीं है काणु में अविद्या अर्थात तो कर्म विद्या अर्थात उपासना ऐसे हुआ और माध्यम दिन में अविद्या अर्थात कर्म उपासना दोनों विद्या अर्थ में ब्रह्म विद्या ये लेंगे अतः तो समूचे लक्षण विद्या कोई भी कर्म किया जाता है वो अविद्या ही है कहीं वेदांत श्रवण कर रहे हैं कहते ये भी अविद्या है तो ये अविद्या क्या करेगा ये अविद्या अविद्या को नाश कर देगा क्योंकि कार्य मात्रक का विकार है ये अविद्या का राज्य है तो ये नाश करेगा अविद्या को और स्वयं भी फिर ये चला जाएगा यहाँ जो कहा जाता है ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म विद्या ये भी अविद्या है जो ब्रह्म विद्या कहते हैं ब्रह्म विषय को विद्या ब्रह्म ही एकमात्र मतलब शुद्ध है बाकी सब अविद्या है इसलिए ब्रह्म विषय का जो विद्या ब्रह्माकार वृद्धि होगा विद्या होगा ये भी अविद्या है वो नित्य नहीं है जो हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान नित्य नहीं है ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और हमको जो कहते हैं कि घट ज्ञान हुआ जैसे ऐसे ब्रह्म ज्ञान होगा वो भी एक ज्ञान है वो नित्य नहीं है तो ये किसी को यहाँ विद्या शब्द से कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान वो भी अविद्या मतलब वो यह विद्या शब्द से कहा जाता है किंतु वो अविद्या का राज्य में और यहाँ अविद्या शब्द से किंतु कर्म उपासना को लिया जाता है ब्रह्म विद्या को नहीं थोड़ा मतलब विचार कहीं बहुत ज्यादा मिलावट ना हो जाए आगे टीका मैं अपेक्षिक मृत्यु तरण हेतुत्व संभवात इत्यथ तो ये जो समुच लक्षण अविद्या तो इससे मृत्यु कैसे पार हो जाएगा कहते हैं आपेक्षिक मृत्यु आपेक्षिक मृत्यु अर्थात ये जो स्वाभाविक कर्म करता है अथवा शास्त्रीय कर्म करके स्वर्गादि फल प्राप्त करता है ये सब हो गया अपेक्षिक मृत्यु क्योंकि ये कोई अर्थात तो नित्य मुक्त नहीं हो गया ये आपेक्षिक मृत्यु का तरण का हेतु है ये अविद्या अविद्या अर्थात ये कर्म उपासना समुचय करने से अच्छा पूर्व पक्ष कह रहे हैं यदि अविद्या शब्देन समुच्चय विवक्ष्यते कथम तरी विद्या इति अने विद्या समुच्चयो निर्देश्य अभी पूर्वपक्ष कह रहा है कि अविद्या शब्देन आप समुच्चय को ले लिए समुच्चय अर्थात कर्मर उपासना यही उपासना को तो विद्या शब्द से कहा जाता है और आप अभी अविद्या में उसका ले लिए उपासना को तो फिर यदि अविद्याशब्देन समुच्चय विभक्ष्यत समुच्चय अर्थात कर्म उपासना दोनों ले लिया गया कथम तरी विद्या अविद्या विद्या अविद्यो समुच्चय निर्देश्य अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ कथम तरी विद्या और अविद्या शब्द से ब्रह्म विद्या विद्याश अविद्यादो भयगों सह ये माध्यमजन शाखा के अनुसार विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या निज, उसका नीचे पंक्ति में दिया है कथम तरी विद्या अविद्याश इति अनेन विद्या अविद्या का समुच्चय कैसे कर देते हैं क्यों नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या या समुचय संभवती विद्याशब्द से ब्रह्म विद्या अविद्या शब्द से कर्म और देवता समुच्चय ब्रह्म विद्या के साथ कर्म उपासना का समुच्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि कर्म उपासना करने के लिए एक कर्ता चाहिए कर्ण चाहिए संप्रदान चाहिए किसके लिए आप कर्म करेंगे किस देवता को हवि प्रदान करेंगे किस देवता का उपासना करेंगे तो यहाँ कर्ता कर्ण और संप्रदान अधिकरण ये सब आवश्यक है जब कारक भेद रहेगा तभी तो कर्म उपासना संभव है और ब्रह्म ज्ञान सारे कारक भेद को नाश करेगा ये दोनों का आप समुच्चय कैसे करेंगे कहेंगे वेदांत श्रवण भी करेंगे और द्वैत तो उपासना भी करेंगे ये कैसे होगा तो वेदांत श्रवण जब करेंगे ये तो द्वैत तो का सब खंडन कर देगा तो फिर वेदांती सब कैसे करते हैं द्वैत तो उपासना तो वो आप जाके वेदांति को पूछना थीज़ा? वो कैसे करते हैं द्वैत तो उपासना वो वेदांति कैसा करता है वो आप अपना मानसिक स्थिति के अनुसार उसको तुलना मत करिए वो कठिन हो जाएगा तो हम जो मतलब जिसका वेदांत का संस्कार नहीं हुआ है वो तो बिल्कुल द्वैत भावना से करेगा वेदांति जब उपासना करेगा कोई द्वैत भावना से नहीं वो तो कहेगा ये तो लोक शिक्षण हो रहा है तो करना है नहीं तो ये सब जो व्यवस्था है ये व्यवस्था का नाश हो जाएगा तो आ, जैसे अर्थात तो शास्त्रों में निर्देश किया गया तो ऐसा अगर नहीं करेगा भगवान इसलिए कहते हैं ना कि शंकर उपहनयाम इमा प्रजा है ऐसे गीता में कहते हैं ए, ए, अगर मैं कर्मणीय अप्रवृत्त अतंत सन ऐसे ये शायद सप्तम सप्तम अध्याय में शायद ये श्लोक है यदि मैं कर्म में अतन्द्रित होकर के अर्थात आलस्य रहित तो होकर के प्रवृत्त नहीं होंगे तो फिर अः उपहन्याम इमा प्रजा ऐसा है तो, कर्मण्या प्रभृ अच्छा उसका पूर्व श्लोक है मेरे लिए जगत में कुछ भी अप्राप्त तो नहीं है फिर भी मैं सर्वदा कर्म में लगा हुआ हूँ तो अर्जुन का मन में शंका हो जाएगा जिस इसको सब कुछ प्राप्त है ये हमेशा क्यों कर्म में लगा हुआ है कहते हैं कि अगर मैं लगा नहीं रहूँगा ममो वर्तमानो वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वस मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं लोग सब और उच्छ इमे लोका लो का न कुरियाम कर्म चेद अहम तो उच्छ देयू नाश हो जाएंगे न कर्म कुरिया कुरियाम चेद अहम अगर मैं कर्म नहीं करूंगा ये लोग सब मेरे को ही अनुसरण करते हैं ये सब ऐसे हो जाएंगे तो इसलिए अगर ऊपर लोगों में अगर आलस्य प्रमाद दिखेगा नीचे लोग तो दुगना करेंगे उसका ऊपर लोग लगे रहते हैं भी नीचे लोग आलस्य प्रमाद में हो जाते हैं और ऊपर लोग अगर नहीं करेंगे आराम का जीवन जीने लगेंगे फिर तो नीचे लोग तो पूरा नाश हो जाएंगे तो यहाँ अर्थात तो ये मैं, मैं, कर्म और उपासना ये दोनों को अविद्या शब्द से कहा गया जो कि ब्रह्म विद्या के साथ उसका विरोध है क्योंकि ब्रह्म विद्या एक कारक भेद का खंडन करेगा किंतु फिर भी करते हैं करते करते हैं अर्थात केवल लोक शिक्षण के लिए कोई फल प्राप्ति इत्यादि कोई भेद दर्शन के साथ नहीं कर रहे हैं चित्त में तो अभेद स्थिति में ही वो कर सकते हैं नहीं है मैं नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवती आसंक्य, आसंक्य के ऊपर नौ नंबर टिप्पणी एक नंबर हो गया अच्छा देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय ये हो गया विद्या ये ब्रह्म विद्या के साथ समुचय ये नहीं हो पाएगा पक्ष कह रहा है आशंक्य आ भाष्य में एवं ऐसा लक्षण अविद्य मृत्युर मृत्युर अतिर्ण सेरक्त उपनिषद शास्त्र आलोचनापर से नाते परमात्मक विद्योत्पत्ति पूर्वभाविनी अविद्यापेक्ष पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन एक पुरुषेण संबध्यमान अविद्या समुचित इति है तो सिद्धांत यह कहता है पहले तात्पर्य है कि अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करेगा मृत्यु को पार करेगा साध्य साधन ऐसा को पार करेगा विरक्त तो हो गया आगे ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेगा ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने से जो साध्य साधन ऐसा रहित है अगर वो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेगा उसका ब्रह्म विद्या उत्पत्ति अवश्यम भाविने ऐसे भाष्यकार कह रहे हैं स्वत्पत्ति मात्रा संसारे दहतेखिल सत्यताम ये विचारा जायते बोधो अनिच्छा यम न निवर्त ऐसे पंचदेशकार कहते हैं विचारात बोधो जायते अनिच्छा यम न निवर्तित मैं विचार तो करूंगा किंतु इसका स्पष्टता मेरे को होना नहीं चाहिए ऐसा होगा अगर विचार करेगा वो तो विचारा जाते बोधो वो होगा अनिच्छा मेरे को किंतु ज्ञान न हो हम वेदन श्रवण तो करेगा साधन चतुष्ट संपन्न हो करेगा किंतु मेरे को ज्ञान नहीं हो ऐसा अगर करेगा तो भी नहीं होगा उसको तो हो जाएगा और होने से स्वत्पत्ति मात्रा उत्पत्ति हो जाएगा तो ये जगत में अखिल सत्यता दहती ये जगत का सत्यता का जो संस्कार है उसको भी नाश कर देगा पहले तो सत्यता शिथिल हो गया था अभी उसका संस्कार को भी नाश कर देगा तो यह कहते हैं इसलिए भाषाकार यहाँ कहते हैं कि अविद्या को पहले करेगा अविद्या अर्थात कर्म उपासना उससे मृत्यु को पार कर जाएगा मृत्यु हो गया साध्य साधन ऐसा जीव वो विरक्त तो हो गया साध्य साधन से आगे ब्रह्म विद्या का अभ्यास करेगा तो ज्ञान उसको होगा वो मुक्त तो होगा इसलिए क्रम समुच्चय है यहाँ जो विद्या का समुचय कहा जाता है ये सह समुचय नहीं है क्रमो समुच्चय इस दृष्टि से कहा गया इसलिए कोई विरोध नहीं है पूर्व पक्ष विरोध कर रहा था विद्या और अविद्या ये तो परस्पर विरोधी है एक साथ कैसे होंगे तो सिद्धांत ये उत्तर देता है पंक्ति देखिए एवं ऐसा लक्षण ऐसा लक्षण से ऐसा हो गया अविद्या अविद्य मृत्योर अतिर्ण से अविद्य अविद्या अर्थात कर्म उपासना मृत्युर मृत्यु पंचमी ऐसा लक्षणात् के साथ अन्वय है एवं अविद्य ऐसा लक्षण मृत्योर दोनों समान अधिकरण है अति तीर्ण में धातु हो जाएगा प्रत्य हो जाएगा तो निष्ठा तो त्री से निष्ठा हो जाने से गुण हो जाएगा ये तो। से रीतो ईर हो गया तो तीर आगे निष्ठा फिर रेप के पर अभी तीर ई कार को दीर्घ करने के लिए अली अली जैसे दीर्घ हो गया हो गया तीर आगे निष्ठा का तो फिर न होने के लिए निष्ठा तो न पूर्व से चौदह तो हो गया तीर्ण तीर्ण अर्थात तो जो अतिक्रम कर गया मृत्यु को अति तीर्ण पार कर गया कैसे अविद्या के द्वारा अविद्या हो गया कर्म उपासना तो ये मृत्यु क्या है एसुणाद्वय तो कर्म उपासना से एसुणाद्वय को जो पार कर गया वही ही विरक्त तो अति तीर्ण से समानाधिकरण है ऐसा द्वय नहीं रहा तो भी विरक्त है तो विरक्त उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्य समानाधिकरण है जब संसार से विरक्त हो गया इंद्रिय सब निगृहित हो गए और हमारा रशनेन्द्रिय दर्शन इंद्रिय श्रवण इंद्रिय ये सब अगर संसार की तरफ चल रहे हैं तब तो फिर ये सब कठिन है जब इंद्रिय अभी नियंत्रित तो हो गया है इंद्रिय नियंत्रण में प्रथम है रसन इंद्रिय वो तो पहले नियंत्रण हो जाना चाहिए तो रसन इंद्रिय अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है एक दूसरा काम है कि मतलब बीच बीच में इतना खाना कि शरीर अस्वस्थ हो जाए <laughs> उससे फिर थोड़ा बुद्धि हो जाएगी कि, कि जो कुछ सब खा लेना ऐसा बुद्धि नहीं होना है अगर परमात्मा के कृपा से अगर जो कुछ खाए ईटा पत्थर तो भी पच जाता है तो अच्छा बात है तब तो, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है तो नहीं तो इसलिए जो थोड़ा थोड़ा बीमार होना ना ये रसन इंद्रियों को नियंत्रण करने का एक महान कृपा है ईश्वर का आपको सब तरफ से नियंत्रण कर देगा आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं खा पाएंगे हर चीज़ में स्वस्थ रहेंगे और ऐसा करने से धीरे धीरे इसलिए ये भी परमात्मा का कृपा है कि जो शरीर थोड़ा अस्वस्थ बना आगे भाष्य में देखिए उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्य जो संसार से विरक्त हो जाएगा वही उपनिषद शास्त्र का अर्थ का आलोचना करेगा और करने से क्या होगा नान्तरिय की परमात्मय का विद्या उत्पत्ति न ना अंतर्य नातर्य को कहते हैं अवश्यम भावी टीका में दिए हैं नातर्य का हाँ टीका में दे दिए अंतिम पंक्ति में नातर्य क्व अवश्यम भावी उसको तो होगा ही होगा जिसका साधन चतुष्टय अर्थात ऐसा द्वय मुक्त हो गया और वो वेदांत तो श्रवण करता है अगर उसको ज्ञान नहीं होगा ये जगत में फिर किसको होगा ये तो सर्वशास्त्र फिर व्यर्थ हो जाएंगे नंतर ये कि परमात्मा तत्व विद्योत्पत्ति परमात्मा के साथ जीव एक ही है वही मैं हूँ इस प्रकार की विद्योत्पत्ति अर्थात अतः यहाँ से भगवान सिद्धांत कहते हैं पूर्व अविद्याम अविद्या अविद्या शब्द से किसको कहा जा रहा है समुच्चय समुचय इसको अपेक्षा करके पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन बाद में होगा ब्रह्म विद्या ये अमृतत्व का साधन है एक न पुरुषेण संबध्यमान अभी एक पुरुष कर पाएगा सह समुचय होगा क्रम समुचय होगा क्रम पहले अविद्या करता था अविद्या अर्थात कर्म उपासना विरक्त तो हो गया सन्यास हो गया आगे ब्रह्म विद्या अभ्यास में लग जाएगा तो कहते हैं कि अविद्या समुचित सन्यास का अर्थ खाली कपड़ा बदल लेना नहीं मानस सन्यास होना चाहिए अगर मानस सन्यास है तो चाहे घर में रहे चाहे कहीं भी रहे कोई बात नहीं जगत में कुछ भी करे कर्तव्य बुद्धि से करेगा ज्ञानी भी मंदिर में जाता है कहेगा ठीक है ये लोक शिक्षण के लिए यही कर्तव्य बुद्धि भगवान वासिकाल कहते हैं ज्ञानी भी अगर लोकालय में है उसका भी ये कर्तव्य है बिल्कुल कहते हैं कर्तव्य कहेंगे ज्ञानी तो कर्तव्य अकर्तव्य से रही तो हो गया कहते हैं लोकालय में है तो कर्तव्य ऐसे षठ अध्याय में कहते हैं उसका कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं है फिर कर्तव्य अकर्तव्य कहते कुछ भी कर लेगा ऐसा नहीं है वो तो लोक शिक्षण के अगर गृहस्थ है मानस संन्यास अगर है बाकी मानव संन्यास सारे कर्म कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है ये क्यों कर रहा है अगर कोई कसाई भी है क्यों कर रहा है कहते ये कर्तव्य ये हमारा मतलब कुलगत धर्म है उसमें अपना स्वधर्म करने से कोई पाप नहीं होता है तो संबद्ध माना पुरुष के साथ संबद्ध होने से अविद्या समुचित अभिद्या के साथ ये विद्या का समुच्चय क्रम समुच्चय हो जाएगा ठीक है आप कह दिए कि अंतिम पंक्ति में दिया नंतरीय को अवश्य भावितु अर्थात जो समुच्चय कर्म उपासना का समुच्चय से साधना ए, साध्य साधना ऐसा का नाश करेगा उसका विद्या अवश्य निश्चित होगा तो ऐसा कैसे कह दिए निश्चित होगा टीकाकार कह रहे हैं प्रतिबंधक अभाव है कार्य उत्पत्तेर उप उपपत्तेर इत्यर्थ प्रतिबंधक नहीं है तो कार्य होगा ही होगा नहीं तो समग्र कारण कलाप रहने पर भी अगर एक प्रतिबंधक रह जाएगा फिर कार्य हो जाएगा अग्नि है जलता हुआ अग्नि है आपस में चंद्रकांत मणि रख दिए फिर दहन हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि प्रतिबंधक है इसी प्रकार की प्रतिबंधक अगर है तो फिर ये कार्य नहीं होगा प्रतिबंधक क्या है वासना वासना ही प्रतिबंधक है ज्ञान नहीं होने का अगर अंदर में कोई वासना नहीं है कुछ नहीं करना जगत में कुछ करना नहीं है बस अर्थात तो शरीर रहे शरीर क्यों रहे वेदांत श्रवण करने के लिए केवल इस जगह में कहा जाता है अन्यत्र जहाँ भगवान भाष्यकार ये समुचय का खंडन किए हैं वहाँ कर्म उपासना का समुचय जैसे ईसा भाष्य इत्यादि में आया है मध्यम देने में कितु इस प्रकार व्याख्यान उपासना को विद्या शब्द से लेते हैं हाँ, उपासना है। हाँ। समुचय नहीं।, नहीं होता है वहां जो समुचय अर्थात तो ब्रह्म विद्या और कर्म का वो समुचय कभी नहीं होगा वो सह समुचय का निराकरण करते है क्रम समुचय वहाँ भी संभव है इसी बात को यहाँ कहते हैं सह समुचय तो कभी भी नहीं होगा ये क्रम समुचय को अनुमति देते हैं, सह समुचय को खंडन करते हैं। एक साथ नहीं हो पाएगा कहने से शाखा में कर्म उपासना दोनों को ले लिया और विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या कर लिया किंतु जहां जहाँ ईशावास्यणु है ना माध्यम दिनों में अभी माध्यम दिनों का विचार कर रहे हैं यहाँ अविद्या शब्द से कर्म उपासना दोनों का लिया गया विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या को लिया गया, mm. गया। काणुव शाखा जो उपनिषद ईशावासी हम लोग पढ़ते हैं उसमें विद्या शब्द से उपासना और कर्म शब्द से कर्म मतलब अविद्या से कर्म कर्म यहाँ अविद्या से कर्म उपासना दोनों अच्छा और वहा कहा जाता है विद्या और अविद्या समुच्चय हो जाएगा क्योंकि वहां विद्या शब्द का अर्थ उपासना कर्म रूपासन का समुचय हो जाएगा किंतु कर्म ब्रह्म विद्या का कहीं भी समुचय नहीं होगा अच्छा। में एवं मंत्रार्थे स्थिते प्रकृति फलितम आह मंत्र का अर्थ इस प्रकार की निश्चय हो जाने से एवं स्थिते एवं अर्थात तो पांच नंबर टिप्पणी दे दीजिए सन्नाम मंत्राणाम छह मंत्र हो गया संभूति के लिए तीन विद्या के लिए तीन ये छ मंत्रों का समुच्चय रूपया अविद्या ब्रह्म विद्या क्रम समुच्चय रूपे अर्थ है इति अर्थ बिल्कुल स्पष्ट लिख दिए हैं तो ये समुच्चय रूप अविद्या ब्रह्म विद्या के साथ क्रम समुच्चय होगा सह समुच्चय तो कभी भी नहीं होगा क्रम समुच्चय होगा अच्छा भाष्य में इसका क्या तात्पर्य हुआ ये मंत्रों का विचार का कहते हैं अतो भाष्य में अतो अनवाद अमृत सासाधन ब्रह्म विद्यामेक्ष्य निंदाएव अपवाद अन्यार्थत्व क्या है टीका में कहते हैं अन समुचय से अशुद्धिक्षयेतु समुचय जो है अशुद्धिक्षय का हेतु है समुचय किसका समुचय कर्म उपासना ये अशुद्धिक्ष का हेतु है हे। तो आगे भाष्य में अतो अन्याथ्वाद अमृतत्वसाधनम अमृतत्व साधन विद्या है विद्या अर्थात तो ब्रह्म विद्या तो विद्या ब्रह्म भवति जो अविद्या है जो कर्म उपासना का समुचय है वो तो निंदता है ही किसी अपेक्षा से ब्रह्म विद्या की अपेक्षा से इसलिए ब्रह्म विद्या में अपेक्ष निंदाथवती सम्भूति अपवाद ये जो सम्भूति का अपवाद किया गया अंधम तम प्रवेश ये सम्भूति में उपास संभूति का जो अपवाद किया गया है ये निंदा के लिए किसका निंदा किया कहते हैं कि कर्म और उपासना का समुच्चय को क्यों वो आवश्यक है निंदा कैसे कर दिए कहते ब्रह्म विद्या की अपेक्षा ऐसे निंदा कर दिए नहीं तो जिसका ब्रह्म विद्या में अभी अधिकार नहीं है जिसका चित्र शुद्ध नहीं है उसके लिए बिल्कुल करणीय है ठीक है अपवाद, अपवाद क्यों करते हैं आप सम्भूति का वो तो आवश्यक है तो टीका में कहते हैं भाष्य में यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु ये जो समुचय हो गया कर्म उपासना का ये अशुद्धि विियोग का हेतु है यद्यपि फिर भी तथापि अतनिष्ठत्वा तथापि ये ब्रह्म विषय का नहीं है ये तो अशुद्धि क्षेय मात्र का बात है इसलिए अतनिष्ठ होने से इसका निंदा कर दिया गया अतनिष्ठत्व टीका में कहते हैं तथापि क्योंकि भाष्य में पंक्ति का आरंभ हो गया यद्यपि तो इसलिए टीका में कहते हैं तथापि तथा इसलिए जो भाष्य में दिया यद्यपि अशुद्धि तथापि ऐसे जोड़ लेना है टीका में तथा अतनिष्ठत्वाद परमातत्व फलत्व अभाव तद् अपवाद सिद्धि ये अतनिष्ठ है जो कर्म उपासना है वह ब्रह्म पर नहीं है नहीं होने से परमार्थ जो अमृत है वो फल ये नहीं देगा परमार्थ अमृतत्व तो फलत्व तो अभावत ये परमार्थ अमृत नहीं देगा वो फल अभावत् तो तदअपवाद सिद्धि इसलिए कर्म उपासना है, सबका अपवाद ये सिद्ध है जब तक साध्य साधन लक्षणा से उपरत नहीं हुआ तब तक अर्थात कर्म उपासना श्रद्धा के साथ करना ही है कोई उपाय नहीं है जगत में कहीं भी सत्य तो बुद्धि है मोह है हमको ये करना है ये हमारा कर्तव्य बुद्धि है जगत थोड़ा भी अभी मिथ्या ऐसा निश्चय नहीं होता है स्वप्न जैसा बिल्कुल लगता नहीं तब तो कर्म उपासना बिल्कुल करना ही है और श्रद्धा के साथ करना है जितना करता है उसका दुगना करना है जितना काम है उसका आधा काम हम कर्म तो दुगुणा करना है कामों को आधा करना है काम अर्थात तो इच्छा इच्छा को आधा करके कर्म को दुगुणा करना है तभी जा करके ये साध्य साधनों से ये ऊपर उठेगा अच्छा, ठीक है मैं। अपन। इच्छा भिन्न कर्म नहीं करेगा तो कर्म छोड़ करके देख ले कि रह पाएगा क्या इच्छा नहीं होगा मजबूत न इच्छा से अर्थात तो वो प्रेरित होकर के कर्म करता है अनिच्छा होगा हम नहीं करूंगा इस प्रकार के करके देख लीजिए कर्म नहीं करके रहेगा क्या तब तो ये अनुभव होगा कि मैं इच्छा करके नहीं कर रहा हूं मेरे को बलवत कर्म में लगा रहा है मेरा अंत करण वासना अभी हम सोचते कि हम इच्छा करके कर रहे हैं ये गलत बात है हमारा वासना हमको लगा रहा है क्यों हम कहेंगे अभी तो हम कोई इच्छा नहीं करेगा अब तो मैं समाधिस्थ कहाँ हो जाएगा इसलिए हम इच्छा करके कर्मों करता है ये बात नहीं है जैसे कहता है ना जो राफ्ट में बैठने वाला बालक वो चलाता है इसको जो क्या कहते हैं उसको जो उसका डंडा होता है पर सोचता है कि मैं चलाता हूँ ना इसलिए राफ्ट चलता है गंगा जी में तो वैसे ही है गंगा का प्रवाह उसको बहा रहा है ये प्रवाह क्या है हमारा अंतकरण में जो पड़ा है वासना वासना तो पहले एकदम सकाम रहेगा बहुत क्षुद्र रहेगा मेरे के लिए ये मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा अर्थात पहले मेरे के लिए बालक जो होगा ना वो क्या करेगा माँ का थाली से उठा करके अपना थाली में लेगा क्यों बिल्कुल ऐसा है जब माँ के अवस्था आएगा दूसरों के थाली में पहले दे देगा जितना बचेगा उतना लेगा जब फिर वो गांव का मुखिया बनेगा गांव का सबको देगा जब राष्ट्र का मुखिया हो जाएगा जब पृथ्वी का मुखिया हो जाएगा जब पूरा जगत का मुखिया हो जाएगा हिरण्यगर्भ बनेगा सबको देगा पहले जो जितना देगा वो उतना ऊपर उठेगा इसी प्रकार के करने से फिर धीरे धीरे अनुभव होगा कि तो हम तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है फिर भी ये क्यों करता है तब तो अनुभव होगा कि मैं नहीं करता हूं, मेरे से करवाया जाता है के नोपनिषद का प्रथम मंत्र क्या है केने शितम पति पतति प्रेषितम मन ये हम नहीं कर रहे हैं केने ईशितम पतितम प्रेषितम प... प... ये केने शितम प्रेषितम पतति मन ये मन क्यों जा रहे हैं किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक लगेगा कि कर्म मैं कर रहा हूँ और ऐसा बुद्धि रहने से कर्म का जब फल नहीं मिलेगा ना तो मन में थोड़ा ये होता है तो मैं ये करता था मेरे कोई मिला नहीं नहीं मिलने से कहीं से थोड़ा निंदा आ जाने से फिर देखो मैं इतना किया मेरे को निंदा हो गया ये सब बुद्धि आएगा क्यों कर्म का फल जब अनुभव हो जाएगी कर्म बहादुरी नहीं है कर्म एक मजबूरी है उस दिन से वो साधक बनेगा कर्म मजबूरी है नहीं करके हम नहीं रह पा रहे तब तो फिर कर्मों में धीरे धीरे वो ऊपर ऊपर चलेगा पहले तो पूर्ण निष्काम होकर के करेगा क्योंकि तो मजबूरी जान लिया आगे फिर उपासना करेगा रटन इत्यादि करेगा ऐसे उपासना फिर धीरे धीरे चलेगा कर्म बहादुरी है तो साधक नहीं है कर्म मजबूरी है तो साधक हो गया तो, तो, तो, तो चित्त शुद्धि का क्या फल है तो इसलिए ये वाचस्पति मत में ये जो यज्ञ न दान तपसा वो कहते हैं कि ये चित्त शुद्धि का हेतु है किंतु वेदांत कि तो का मुख्य मत मतल्म, विवरण मत में यज्ञ न दान तपसा विभिधिशंति कहा गया अर्थात ब्रह्म विभिदी संति अर्थात ये यज्ञ दान कर्म ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ज्ञान का हेतु है वाचस्पति कहेंगे चित्त शुद्धि का हेतु मुख्य वाले कहेंगे ना ना ये ब्रह्म ज्ञान का हेतु कहेंगे तृतीय का गया? कहेंगे, फिर के तो नहीं चाहिए क्या कहेंगे वो व्यापार ये करने से चित्त शुद्धि होगा और चित्त शुद्धि होने से आगे ज्ञान होगा इसलिए ये करण नहीं है ये तो व्यापार स्थानीय है इसलिए वेदांत का मुख्य वाले भी कहेंगे श्रवण करण है निधिध्यसन तो व्यापार है वाचस्पति कहेंगे निधिध्यासन करण है तो इसलिए वेदांत तो मुख्य मत जो है और थोड़ा विचार करने से अधिक उचल लगेगा जी की अपेक्षा हाँ ये तो है मतलब चित्त शुद्धि के लिए कर्म उपासना ये जो साध्य साधन लक्षण से हटना है वो तो अर्थात निष्काम कर्म करेगा तो अर्थात इसलिए कहा निष्काम कर्म करेगा तो अर्थात तो फिर चित्त शुद्ध हो होने से ही पता चलेगा कि हम नहीं कर रहे हमसे करवाया जा रहा है तो और जब तक साधक सोचेगा कि कर्म मेरे को बाहर से करवाया जा रहा है मेरे को जबरदस्त किया जा रहा है ये सेवा करो ये सेवा करो ये सेवा करो जिसका ऐसे बुद्धि रहेगा वो साधु नहीं मतलब साधक नहीं बन पाएगा अर्थात वो जो लोग उनको कहेंगे ये कर दो ये कर दो वो समझता है कि ये लोग तो कुछ अब तक समझे नहीं तो इस प्रकार अर्थात तो वो साधक नहीं बन पाएगा तो मतलब कर्म मात्र के कही अर्थात तो निर्देश मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है ये परमात्मा है क्योंकि सारे चीज अंतिम में वही से निर्णय हो रहा है तो इसलिए तो करना ही है धीरे धीरे करते करते वो समझ जाएगा कि वो नहीं कहने पर भी वो करेगा आगे क्यों उसका पता चल जाएगा रहस्य जब तक तो रहस्य पता नहीं चला कोई कहेगा तो करेगा और अंदर में बहुत ज्यादा विक्षेप को प्राप्त करेगा किंतु जिसको रहस्य पता चल जाएगा कोई नहीं कहने से भी वो लगा रहेगा क्यों जानता है नहीं लगा रहेगा तो तमस में जाएगा तो ये वो साधक बन गया हमेशा लगा रहेगा कुछ ना कुछ करते रहेगा जो चाहे वो करते रहे फॉलो नहीं चाहे क्यों करता करते रहेगा बैठे रहने से तो तमस हो जाएगा इसलिए करते रहना ये बुद्धि से धीरे धीरे गति होगी यही हो गया तमस रजत सठ जाना यही है सूचित शुद्ध पूर्ण मद पूर्णमीद पूर्णमात्नमुग्यते पूर्णमी